जय संतोषी माँ मित्रों आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी से अवगत कराता हूँ जिसे मैंने वर्ष 2021 में पाया मित्रों आप जिस चित्र को देख रहे हैं वो कोई आम मूर्ति नहीं है मित्रों ये स्वम संतोषी माता की छाया है जिसे पत्थर पर किस कलाकार ने उकेरा ये बात आज तक किसी को नहीं पता यहाँ तक कि खुद श्री संतोषी माता मंदिर हैदराबाद के प्रमुख स्वपंडित नरसिंह लाल वोरा वो उनके बालकों को भी नहीं मालूम वे सब इसे माता संतोषी का चमत्कार ही मानते हैं जो कि एक सत्यता भी है क्योंकि आम तौर पर जब कोई भक्त मंदिर बनाता है तब उस मंदिर में और भक्तों की मदद से एक मूर्ति स्थापित की जाती है पर माता संतोषी के हैदराबाद धाम में इसका उल्टा ही हुआ मित्र बात है स्व नरसिंह लाल जी के समय की जब वे पहली बार सिक्सटी के दशक में जोधपुर श्री प्रगट संतोषी माता के दर्शन को गए और जब उन्हें वहाँ माता संतोषी के मंदिर को बनाने की प्रेरणा मिली तब वे वापस हैदराबाद लौट गए और लग गए अपने अथक प्रयास में और कई मानसिक व अनेकों कष्टों को झेलते हुए वे और अन्य भक्तों के सहयोग से हैदराबाद में सबसे पहला संतोषी माता का मंदिर बनकर तैयार हुआ जहाँ खुद माता विराजमान होने एक मूर्ति के रूप में पहुँची हुआ यह कि मंदिर निर्माण के दौरान पंडित जी को एक अनजान पत्र मिला जिस पर ना तो भेजने वाले का नाम था और ना जगह का कोई विवरण पंडित जी ने पत्र को पढ़ा उसमें माता की मूर्ति के निर्माण की बात लिखी थी जो कि जोधपुर से आने की बात कही गई पंडित जी ने जब सोचा और बाकी भक्तों से पूछा कि कहीं किसी ने कोई मूर्ति बनाने का आदेश तो नहीं दिया था पर जब पता चला कि ये मूर्ति ना तो भक्तों ने मंगाई और ना ही पंडित जी ने तो वे माता की लीला देख भाव विभोर हो उठे और पूरी बात समझते जरा देर ना लगी मित्रों एक तरह से ये भगवती प्रगट संतोषी माता की महिमा है जिसे उन्होंने अपने भक्त स्वपंडित श्री नरसिंह लाल वोरा जी के साथ रचा और खुद जोधपुर से हैदराबाद में आकर मूरत रूप में विराजमान हुई मुझे बहुत खुशी होती है ये सोचकर कि भगवती संतोषी माता ने मुझे भी अपनी इस लीला का एक छोटा सा हिस्सा बनाया और इस पूरे घटनाक्रम को एक कहानी के रूप में रचने का अधिकार दिया पंडित जी के जीवन को एक कहानी के रूप में पढ़ो तो लगता है कि कितने दुर्लभ इंसान हैं ये पर अफसोस भी है कि हम कभी पंडित जी से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वे कब के माता की सेवा में लीन हो चुके पर हाँ मैया की मर्जी तो देखिए एक कहानी के रूप में माता संतोषी ने पंडित जी को जानने का मौका वर्ष 2021 में दिया मैया की इस लीला का वर्णन कैसे करूं समझ नहीं आता बढ़ा सौभाग्य मिला उनकी इस लीला को कहानी का रूप देने में जय संतोषी मां